है <laughs> संता कुकड़ी कहो लिका छिपी कहो युगो से चली आ रही है अगर इस मछी मत, रूपी मछली को तो पता चल तो जाए कि नील सुखी जहां नीर अगाधा अघाध आमे आत्मज्ञान में और अगाध प्रेम तो परमात्मा को ही किया जा सकता है पैसे को प्रेम करोगे पैसा बढ़ गया टेंशन बढ़ जाएगा गरीबी का गरीबी का टेंशन है न धनवान सुखी है न निर्धन सुखी है न स्त्री वाला सुखी है न कुआरा सुखी है देखो तो कुंवरा भी रो रहा है तो शादी किया वह भी रो रहा है कोई शादी के लिए रो रहा है तो कोई शादी से ही दुखी है कोई बेटे से दुखी है दुखी है कोई नौकरी के लिए दुखी है तो कोई, कोई नौकरी से, तो तो से दुखी है कोई बद के लिए दुखी है तो कोई बदली से दुखी है कोई पड़ोसी के लिए दुखी है तो कोई पड़ोसी से दुखी है कोई टुन के लिए दुखी है तो कोई टुन होने से ही दुखी है कोई पतली डुबली है तो मैं मोटी हो जाऊं पतली हूं और कोई मोटेपन से दुखी है ना संसार सुखी बसे मिसकी न जिन नाम आधार भगवान कहते हैं कि चक्रविधा विधा भजन ते माम जन्ना शुक्र तीनो अर्जुना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च कर स्वभा राम भगत जगतार प्रकारा सुकृतिनो नो चार अनघ उदारा चहु चतुर कर नाम आधारा ज्ञानी प्रभ ही विशेष प्यारा इन चारों को भगवान नाम का आधार है तीन जो भगवान नाम का आधार लेते हैं भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन लक्ष्य होता है कुछ पाना लक्ष्य होता है बीमारी मिटाना लक्ष्य होता है भगवान को जानना ये तीन प्रकार के भक्त सुकृत तो है लेकिन विशेष प्यारा तो वह है जिसने भगवान को अपने आत्म रूप में जान लिया है दिल ने तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था आता न था नजर तो नज़र का कसूर था ए तालबे मंजिले किधर देखता है दिल ही तेरी मंजिल है तू तो अपनी दिल की आर देख अपनी दिल की आर जिसने देखा है इंद्रिय गुद्धिगत ज्ञान से परे जो वास्तविक आत्मज्ञान है ब्रह्मज्ञान है अकाल पुरुष है उसमें जिसने गोता मारा है जैसे लवन की पुतली निमक की पुतली समुद्र का था लेने चली जाए तो उसकी क्या हालत होगी जरा सोचो तो न निमक की पुतली समुद्र का था लेने चली जाए समुद्र हो जाएगी ऐसे मति उस मति दाता को देखने चली जाती तो मति मति दाता में मिलकर रितम भरा प्रज्ञा हो जाती है ऐसा ज्ञानी तो भगवत स्वरूप हो जाता है कवि कालिदास और कवि दंडी इन दोनों कवियों समकालीन दोनों कवि बड़े प्रसिद्ध थे शास्त्रार्थ करते करते बातचीत होते होते इस बात पर लोग और गुस्से कवि ड गए कि इन दो कवियों में श्रेष्ठ कवि कौन इन दो का शास्त्रार्थ हो जाए तो दोनों बड़े जाने माने कवि थे अब दोनों में से बढ़िया कवि कौन इसकी शास्त्रार्थ करने के बाद निर्णय शक्ति कौन लाएगा रेसरी कौन बनेगा इनसे कोई ऊपरी हो तभी तो आखिर इस बात पर बात पहुंची कि दोनों कवि सरस्वती के प्यारे भक्त हैं उपासक हैं सरस्वती देवी को ही अपना निर्णायक बना लेगा सरस्वती देवी जो निर्णय देगी उन वही निर्णय इन दो कवियों के विषय में किया जाएगा पहले की हुई उपासना थी थोड़ी सी उपासना की आराधना की आवाहन किया सरस्वती माता प्रकट हो गई कालिदास ने पूछा दंडी कवि और हम दो कालिदास ने और दंडी में इन दो कवियों में माता श्रेष्ठ कवि कौन है तुम ही बताओ माता जी ने कहा कवि श्रेष्ठ दंडी दंडी न संशया कवियों में श्रेष्ठ तो दंडी है जिसमें कोई संदेह नहीं कालिदास जरा कर बोले कि कवि श्रेष्ठ दंडी तो मैं कौन गढ़ाऊंगा बोले नहीं तो मध रूप तुम तो मेरा स्वरूप हो कवियों में श्रेष्ठ तो दंडी है लेकिन तुम मेरा स्वरूप हो तो परम श्रेष्ठ हो गए ऐसे मनुष्यों में श्रेष्ठ तो ये चतुर्विधा भक्त है लेकिन ज्ञानी जो है वो तो मेरा स्वरूप हो गया है जो आसुरम भावम आश्रिता है जो धन चाहते हैं लेकिन भगवान के आश्रय से नहीं भगवान का नाम ले लेते हैं लेकिन आज से झूठ, बेईमानी, कपट फरेब का ये भगवान के सुकृत भक्त नहीं माने जाते वे बेईमानी के भक्त हैं, दादाखोरी के भक्त हैं, वे भक्त नहीं माने जाते सुबह सुबह जाओगे ना दुकानों पे बाजारों में शंकर कांटा लगे ना कंकर सकीनर की बोणी राजा की फौज फकीर की मौज अलख निरंजन बम बोले गिरा दे सोने चांदी के गोले ये भक्त तो मिलेंगे ना नारायण ना लेकिन ये भक्त बोलने भर को बोलते हैं या सचमुच में भगवान का आश्रय लेते हैं अगर सचमुच में भगवान को बोलते हैं या आश्रय लेते हैं तो उनका हृदय भी देर सवेर भगवत आकार हो जाएगा धन गौण हो जाएगा भगवान की कृपा विशेष दिखेगी जिसके जीवन में भगवत कृपा की विशेषता है वो जल्दी भगवान को पहा लेता है और जिसके विषय में संसार की जिसके जीवन में संसार की चीजों की विशेषता है उसको बहुत माताओं के गर्भों में सी शासन करना पड़ता है बाबा जी फलाना आदमी बड़ा चतुर है बड़ा चलता पूर्जा है किसी को कुछ गुलटी देगा किसी को कुछ बड़ा चतुर है चतुर तो है लेकिन अब इसको बहुत सहना बाबा जी चलता पूर्जा है हाँ ये पुर्जा चलता ही रहेगा कई माताओं के गर्भ में घूमता ही रहेगा चलता पूर्जा है बहुत स्याणप तो जमका भय व्यापी भलो भयो ग्यवहार जाहिन व्यापी जगह जग की माया संसार की चतुराई करके विषय विकारों को एकत्रित कर लिया और खूब बड़ा होकर दिखा लिया लेकिन हृदय में वो रस नहीं आएगा जिस रस से मुक्ति का द्वार खुल जाए राम भगत जग चार प्रकारा शुक्र तीनो चारो अनघ उदारा अघमाना पाप बे अनग है जो भगवान को अपना मानते हैं अपने को भगवान का मानते हैं उनमें थोड़ी कमी भी होती है तो भी भगवान भी के साथ जुड़े रहने से उनकी कमी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है अगर भगवत भक्ति या भगवान के साथ का तादात में छोड़कर कोई सदाचारी संयमी ब्रह्मचारी तपी तेजस्वी हो जाए तो उसके सदगुण ज्यादा समय नहीं टिकेंगे क्योंकि अहंकार रूपी राक्षस उसके साथ जुड़ा है मेरे में यह सदगुण है मैं निमक नहीं खाता हूँ दुनिया लूंगी क्या जाने मैं नंगे पैर चलता हूँ बारह साल हाथ ऊपर करके हमने तप किया भीड़ जरा जला दे बच्चा एक हाथ में निकोटिन पोइजन दिए जा रहे हाथ ऊपर का ऊपर ऐसे साधु को मैंने देखा भगवान का आश्रय नहीं है तो तेरा हाथ खड़ा ही रह गया हाथ सूख गया क्या मिला तेरे को भगवान का आश्रय है फिर चाहे तू करता है नौकरी तभी भी ठीक है चाहे तू साधु वेश में है तभी भी ठीक है चाहे जनक के वेश में तभी भी ठीक है सुखदेव जी जैसा जीता है तभी भी ठीक है और स्वयं प्रभा जैसा जीवन है तभी भी ठीक है लेकिन तुम्हारा आश्रय और प्रेमास्पद परमात्मा है तो तुम्हारा तो कल्याण है तुम्हारा दीदार करने वाले का भी देर सबेर कल्याण हो जाएगा यार ये भगवान के आश्रय की महिमा है भगवान का आश्रय और भगवान में प्रीति अगर आ जाए तो ठूठ से ठूठ आदमी भी बहुत ऊंचा हो सकता है भगवान में प्रीति और भगवान में आश्रय नहीं है तो अच्छे से अच्छा आदमी बड़े से बड़ा विद्वान रावण क्या कम विद्वान था हिरणा क्या कम बलवान था त्रिलोकी का स्वामी था त्रिभुवन पति था वो तो हिरणा लेकिन छोटा सा प्रहलाद भगवान का आश्रय लिए हुए कितना निर्भीक अपना पिता विरोधी है भगवान का शत्रु है और उसके आगे भक्ति का वर्णन पहलाद किए जा रहा है निर्भीक होकर और भगवान ऐसे भक्त के वचन को सत्य करने के लिए ऋणा का शरू बोलता है कि भगवान सर्वत्र है तो कहा है सर्वत्र इस खंभे में भी है बोले है कहा है, है खंबे में प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए भगवान खंबे में से भी प्रकट हो जाते हैं भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं एक होता है भगवान का नित्य अवतार संतों के हृदय में भगवान प्रेमा भक्ति स्वरूप जो संत हैं जिनके जन्म जन्म का अंत हो गया ऐसे संतों के हृदय में भगवान अवतरित होते रहते हैं उसको बोलते हैं नित्य अवतार कभी मीरा कभी कबीर नानक या और कई नामी अनामी संत ये नित्य अवतार नित्य अवतार आते ही रहते हैं संतों के दूसरा होता है भगवान का नैमितिक अवतार किसी हिरणा कश्यप को किसी कंस को या रावण को निमित्त करके भगवान सगुण साकार होकर अवध में आए ये नैमित्तिक अवतार है तीसरा होता है आवेश अवतार भक्त को बहुत मुसीबत पड़ गई फिर भगवान ने बस हिरणा कश्यप को ठीक करने के लिए स्तंभ में से ही प्रकट होने में देर नहीं मानी एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से कि तुम्हारा भगवान कोई फालतू आदमी है क्या बीरबल बोले क्या बोलते हो उन्हें हमारे खुदा तो कभी नहीं आते अपना पैगंबर भेज देते हैं और तुम्हारे भगवान कभी थम्भ में से निकले कभी कच्छप अवतार कभी ये अवतार कभी कुछ कभी कुछ कभी कृष्ण होके आए और कभी राम होकर आए बार बार आते हैं क्या उनको कोई काम धंधा नहीं क्या अकबर जानता था कि मुझे ज्ञान मिलेगा बीरबल ने कहा ये आपको जो जिज्ञासा हुई बात पूछना चाहते हो ना हमारे भगवान फालतू हैं और तुम्हारे खुदा नहीं आते हैं मैं इसका आपको प्रैक्टिकल जवाब दूंगा कुछ दिन बीत गए राजा उस बात को भूल गया बीरबल ने आयोजन किया मोम का एक बेटा बनाया बीरबल का नवजात शिशु जो कुछ दिन पहले पैदा हुआ था दासी के जिम ने काम रख दिया बीरबल ने आयोजन किया यमुना का सैर करने का नाव में बैठकर और बीच यमुना में नाव पहुंचे तब मल्ला को चलाने के लिए बता दिया ऐसे चलाना जैसे नाव थोड़ी हिले दासी को बता दे दिया की ये जो बेटा है न वो अकबर को पता ना चले कि नकली बेटा है असली बेटा समझकर ऐसे ही एक्शन से ले चलना और स्त्री तो चरित्र करने में चतुर होती ही है एक होती स्त्री दूसरी होती नारी नारी का संबंध भगवत भक्ति और सदाचार से होता है और स्त्री का संबंध स्वभाव स्त्री चरित्र से होता है जय राम नृत्य से चित्तम कृपण से वित्तम मनोरथा दुर्जना मानवा स्त्री चरित्र पुरुष से भाग्यम देवो ने जाना थी कुतः मनुष्य कब कैसे करके दो भाइयों को लड़ा दे कोई पता नहीं जय राम जी की इसलिए भाई लोग ध्यान रखना स्त्रियों की बातों में आकर भाई भाई के बीच दीवार खड़ी ना हो पिता और बेटे के बीच दीवार खड़ी ना हो माँ और बेटे के बीच दीवार खड़ी ना हो इसका जरा ख्याल करना और यहाँ सत्संग में तो ऐसी स्त्रियाँ नहीं होती है अगर होती है स्त्रियाँ तो बदल जाती नारी हो जाती है जयराम जी की नारायण नारायण बोलो ना नारायण ना, नारायण यह का आज कुंभ में स्नान किया है ना लेकिन जिसने स्नान किया वो भी एक कुंभ है तुम्हारा शरीर भी कुंभ है एक तो कुंभ बनाता है मटका बनाता है ब्रह्मा जी वो ब्रह्मा जी का मटका तो गारंटी दे सकते हो आप एक साल के बाद गोदाम में से मटका वैसे का वैसा मिल सकता है लेकिन ये ब्रह्मा का जो मटका है साल भर के बाद ऐसे का ऐसा तो नहीं रहता है लेकिन रहेगा कि नहीं ये भी शंका है यह तन काचा कुंभ है यह तन का कुंभ है फुटकन लागे बार फुटक ना बार फागे फुटी पड़े फागे गर्व करे फुटन गर्व करे गर्व कब करे। तक करे करे। करेगा अगर जिसको भगवान में प्रीति नहीं है भगवान का आश्रय नहीं है तो शरीर का आश्रय लेगा बेईमानी का आश्रय लेगा वस्तुओं का आश्रय लेगा कितना भी आश्रय ले, लेकिन अंत में वो आदमी अनाथ हो जाता है पिता होकर पित पुत्र से निभा लिया सेठ होकर नौकर से निभा लिया कर्ता ने ऑफिसर होकर अपने ऑफिस से निभा लिया लेकिन कर्ता जब मरता है तो अनाथ होकर मरता है कर्ता मरे अनाथ हो जाए उसके पहले अपने नाथ के साथ का संबंध जोड़ ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए पत्नी होकर पति से निभा लिया माँ होकर बेटों से निभा लिया दादी होकर पोतों से निभा लिया और मामा होकर भांजो से निभा लिया मेरे को साथ चाहिए मामा ए ले भांजे शाहकुनी बोलता ले भांजे नीहत्था कृष्ण पूरी सेना को भौरी हो भांजे तू मामा होकर भांजे से निभा लिया लेकिन तूने भगवान से प्रीति नहीं की तो शाहकुनी तू अनाथ होकर मर गया अनाथ होकर मौत आकर अनाथ कर दे उसके पहले जो अपने नाथ के साथ का नाता जान लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है महाराज प्रेम तो सब कोई करते हैं लेकिन प्रेम जब धन को होता है तो लोभ का रूप ले लेता है प्रेम जब देह को होता है तो अहंकार का रूप ले लेता है प्रेम जब पैसे को होता है तो मोह का रूप ले लेता है और प्रेम जब व्यापक चैतन्य परमात्मा को होता है प्रेम जब सचमुच में अंतरंग होता है तो वो प्रेम परमात्मा बन जाता है प्रेम किए बिना कोई रह भी नहीं सकता माने न माने ये हकीकत है इश्क इंसान की जरूरत है प्रेम करना मनुष्य की जरूरत है लेकिन प्रेम जब लवर लवरी को करता है तो अंत में सत्यानाश हो जाती है प्रेम जब धन को करता है तो टेंशन आ जाता है हार्ट अटैक हो जाता है प्रेम जब पद को करता है तो राग द्वेश और कपट आ जाता है प्रेम जब परमात्मा को करता है तो सारे सदगुण आ जाते हैं और जीव ब्रह्मा हो जाता है जिज्ञासु जिज्ञासा करता है भक्त की भक्ति होती है भक्ति चार प्रकार की मुख्य मानी गई है वैदिक भक्ति कुल परंपरा वैदिक परंपरा से भक्ति मिले उसे वैदिक भक्ति बोलते हैं। गौणी भक्ति भगवान की कथा गुण लीला सुनते सुनते भगवान में प्रीति हो गई, ये गौणी भक्ति है अनुराग आत्मिका भक्ति भगवान के प्रेम लक्षणा भगवान की लीला उदारता ऐसा सुनते सुनाते और भगवत भक्तों का संग करते करते प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है और प्रेम लक्षणा भक्ति जब जोर पक करती है तब पढ़ा भक्ति हो जाती है मध्य लभते पराम गोपियों को पढ़ा भक्ति प्राप्त है सुखदेव जी को पढ़ा भक्ति प्राप्त है और आत्म पुरुषों को पढ़ा भक्ति प्राप्त है जिनको पढ़ा भक्ति प्राप्त होती है ऐसे पुरुषों का दर्शन करके तीर्थ पावन हो जाते हैं। मैंने सुनी है महापुरुषों से और पुराणों से कथा कि गंगा जी बोझिली हो गई और ब्रह्मा जी के पास गई कि आपने मुझे भगीरथ के कहने से मृत्यु लोक में तो भेजा लोग गंगे हर करके कुंभ के दिनों में भी नाते हैं बाकी के दिनों में भी नाते हैं और पाप छोड़कर जाते हैं मैं तो देर सबेर बोझिली हो जाऊंगी ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो मैं तुम्हारा उपाय खोजता हूँ ब्रह्मा जी ने तीन आचमन लिए कर से ऐसी जल के पदमाशन बांध कर ब्रह्मा जी इंद्रिया मन में लीन करते हैं, मन बुद्धि में और बुद्धि उस सचिदानंद साक्षी ब्रह्म स्वरूप में स्थिर करते हैं। ब्रह्मा जी एक मिनट दो मिनट के बाद अंदर से ज्ञान सत्ता ले आए ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मांधारण लोग कुम्भ के दिनों में या और समय में तुझ में ना आएंगे, अपने पाप छोड़ जाएंगे, लेकिन तेरे पाप काटने का एक ही उपाय है जिनके हृदय में प्रेमा भक्ति से परे परा भक्ति प्राप्त हुई जिनको आत्म परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत जब तुझ में नाहेंगे तो तू निष्पात हो जाए किसी बात को कबीर जी ने कहा तीर्थ एक फल संत मिले फलचार चार सदगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार यह तन बेलरी गुरु अमृत की खान सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट ये जो जीव को भरम हो गया कि शरीर मैं हूँ ये संसार मेरा है इतना होगा तो सुखी होगा इतना पाऊंगा तो सुखी होगा ये करूंगा तो सुखी होगा ऐसे करते करते जो बिचार मरते जा रहे है ये भरम है सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का उस परमात्मा प्रेम को पाए हुए महापुरुष जब बोलते हैं तो उनकी वाणी में परमात्मा प्रेम के वै सोते हैं भक्ति और ज्ञान की तन मात्राएं होती है इससे हमारा अंत पावन होता है माले मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसी दास दो मित्र थे एक भक्ति भाव वाला था वैदराज था और दूसरा कर्याने का व्यापारी था कर्याने का व्यापारी लोग ही था वैदराज का मन भगवान में और संतों में था वो अपने मित्र को भक्ति के रास्ते लाना चाहता था लेकिन वो बोले मेरे पास टाइम नहीं टाइम नहीं देखा कि बहुत लोग करा इसने इसका प्रेम पैसे में आ गया उस वैदराज ने कहा देख मेरे को पांच से चाहिए पांच से जिंदे मेदक ला दे तेरे को पांच सौ दूंगा बोले पांच सौ एक दिन में कमाई पांच सो वो लोभी गया कहीं तलाब के किनारे इधर उधर मेहनत करके मटके में, में मेदक ले आया अब वो वैदराज ने कहा ये तराजू ले पांच सौ पांच सेराजू ने और पांच से डाला दूसरे तरफ रिं उठा गए तो मेदक एक इधर जागे एक इधर जागे उनको दो को ले आगे तो तीन फिर भागे तीन को ले आगे तो चार फिर खूब दे फिर चारों को कैसे करके धरे और जो तराजू पकड़े तो फिर उछले ऐसे करते करते हराज रात हो गई दिन का खाना तो खराब हो गया संध्या का खाना रात्रि का खाना खराब हो गया 12 बज गए रात के फिर भी पान में डक तिल नहीं पाए बोले थे ये तो तुलते ही नहीं बोले जैसे ही तेरा लोभ पूरा होगा नहीं ये खपे ये खत इतना पूरा करूं फिर भजन करूंगा इतना पूरा करूं जैसे पांच जिंदे मेढक तुलना असंभव है ऐसे पांच इंद्रियों को जीते जी पूर्ण तृप्त करना ये असंभव है अगर पांच इंद्रियों को तृप्त करना है तो पंच इंद्रियों से जो यार प्यार कर तो पांच इंद्रिया तृप्त रहेगी बाकी ये मेढक तुलेंगे नहीं मुझे मेढक लेने नहीं थे तुझे समझा था कि जैसे मेढक तो लेने नहीं जाते पान से ऐसे ही संसार के सारे काम करके फिर आदमी निराश से आराम से भजन करे या भगवान का रस पाए यह संभव नहीं है कुछ लोग ऐसा सोचते है की जरा सुविधा हो जाए फिर भजन करूंगा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चे जरा जरा ठीक ठाक हो जाए फिर भजन करूंगा रिटायरमेंट मिलेगा फिर भजन करूंगा ये काम कर लू फिर भजन करूंगा तो दुनिया के काम पूरे करके जब हम दुनिया के काम के ना रहेंगे निकम्मे में रहेंगे तब भगवान का भजन करेंगे तो भगवान निकम्मा थोड़े है की निकम् लोगों को दर्शन देगा मैं बीरबल की कथा फिर से तुमको कह देता हूँ की बीरबल ने सरिता का आयोजन किया और महाराज स्त्री चरित्र करने वाली उस दासी को कह दिया बीच यमुना में जब पहुंची नाव तो मल्लाह ने जरा हिलाया डुलाया तो नाव जरा हिली तो हाथ में जो बच्चा था का था नकली वे, वे, वे, वे तो गिर गया और गिर गया तो अकबर जम्प मारा मारा और दूसरे के क्या हुआ कि तो अंदर पानी में आप खूब बड़ी मुसीबत से उसी मोम के बच्चे को निकाला उसने हाँ निकाला तो देखा कि के ए, ये लड़का बीरबल ये सब तेरी साजिश है बीरबल बोलता है जहाँ बना गुस्से न हो ये। आप क्यों नीचे कूद पड़े बोले मैं समझा मेरा बेटा था आपका बेटा था ये समझ के आप कूद पड़े तो आप मेरे को कहते मल्लाह को कहते दूसरे लोगों को बुलाते बोले जब अपना बच्चा गिरता हो मुसीबत में पड़ा हो तो दूसरे को बुलाने के लिए समय का खुद ही तो कूद ना पड़ता है बोले ऐसे ही भगवान हमारे अपने भक्तों को अपना बच्चा समझते हैं इसलिए खुद ही संसार में कूद पड़ते हैं आ जाते हैं कृष्ण होकर राम होकर कभी कुछ होकर इसलिए हमारे ठाकुर जी हमको अपनी सनातन संतान ऐसा नहीं की कि किसी नौकर को भेज दिया आप एक बच्चे को संभालने के लिए नौकर को या मल्ला को नहीं कहते खुद को पढ़ते हैं तो जिसका सारा संसार बाल वगेम कौन से पीर को पैगंबर को भेजेंगे वो तो खुद ही कूद पढ़ते हैं राजा तुम्हारे सवाल का जवाब प्रैक्टिकल है बीरबल कहता है अकबर कहता के तभी तो बीरबल तुमको छेड़ा करता हूं मेरा ज्ञान बढ़ता है समझ बढ़ती है नारायण बीरबल ना ना ग्यारह साल का था तब से उसने सारस्वत्य मंत्र ले रखा था किसी भगवान के प्यारे संत से मंत्र पढ़ने से बुद्धि शक्ति बहुत खिलती है अपने आश्रम में बच्चों की जब शिविर होती है तो कैनेडा से बच्चे आते हैं अमेरिका से आते हैं भारत भर से कई कई जगह से आते हैं और कैनेडा के बच्चे दो भाई और बहन आए ईश्वर भाई उनके पिता इधर है वो आए उनके एग्जाम थे परीक्षा थे परीक्षा थी 14 जून को और वे आए क्रिसमस की छुट्टियों में 25 दिसंबर की शिविर भरी सूरत के आश्रम में और 7 जून जनवरी तक रहे और 14 जनवरी को उनकी परीक्षा थी जून नहीं 14 जनवरी को परीक्षा थी केवल 7 दिन परीक्षा में और फिर भी शिविर भर के गए तो वो फर्स्ट क्लास आए और कैनेडा गवर्नमेंट ने उनको स्कॉलरशिप दी हिंदुस्तान के लाखों रूपया हो जाता है जब देखा के शिविर भरने से इतनी याद शक्ति बढ़ती है तो जो लोग सचमुच में भगवान का ध्यान करते होंगे वे तीर्थराम में से राम तीर्थ हो जाए तो क्या बड़ी बात है और अमेरिका का प्रेसिडेंट उनके चरणों पे मत्था रख के अपना भाग्य बना ले तो क्या आश्चर्य है तीर्थराम भी ध्यान करते थे और याद शक्ति बढ़ी और बुद्धि विलक्षण हुई लोगों ने कहा तुम बड़े ऑफिसर बनो बोले नहीं मैं ब्रिटिश सरकार को अपनी बुद्धि बेचना नहीं चाहता हूँ मैं तो बुद्धि बुद्धि बुद्धिदाता में लगाऊंगा एक साल के अंदर तीर्थराम को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया ज्ञानी हो गए साक्षात्कारी पुरुष जब अमेरिका गए तो अमेरिका का राष्ट्रपति मिस्टर रुजवेल राम तीर्थ के चरणों में बैठकर जो शांति पाया उसने रुज्वल ने कहा कि मैंने यहाँ तक सारी दुनिया के जो ऐहिक भोग हैं वो भोग के देखे लेकिन भारत का ईसा मसीह राम तीर्थ के चरणों में बैठकर जो शांति मिली है आनंद मिला है वो राष्ट्रपति पोस्ट में नहीं मुरारजी भाई देसाई ने अमेरिका में मेरा प्रवचन था शिकागो के गणेश टेंपल में वहां मुरारजी का भी कार्यक्रम था मुरारजी भाई ने कई जगह पर ये बात कही कि मैं कलेक्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हुआ भारत का फिर भी मुझे वो शांति नहीं मिली जो रमन महिषि के उस आश्रम में धूली में बैठने से भी जो मुझे शांति मिली वो शांति हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर पद पर मुझे आज तक नहीं मिली वो भगवान के प्रेमी भक्त थे जो भगवान के चौथे प्रकार के भक्त होते हैं, ऐसे पुरुषों के बीच हम चुपचाप बैठे भी रहे तभी भी हमारा मन उर्दगामी होता है कामी का काम लोभी का लोभ मोही का मोह अंकारी का अहकार चिंतित की चिंता भागने लग जाती है ऐसे वो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए कहा गया है गुरु तुम तसली दो सिर्फ बैठे ही रहो मैथिल का रंग बदल जाएगा गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा काम में क्रोध में लोभ में गिरता हुआ दिल भी अगर भगवान के प्रेमी आत्म साक्षात्कार महापुरुषों के बीच हम लोग बैठे हैं तो हमारा वो दिल गिरता हुआ विकारों में दिल गिरता हुआ संभल जाएगा ऐसे पुरुषों के चरणों में जो अन्नमय कोष में जीते हैं और ऐसे ज्ञानी भक्त के ज्ञानी महापुरुष के सत्संग में आ जाए तो उनकी यात्रा प्राणमय कोष में होने लगती है प्राणमय वाले की मनोमय कोष में होने लगती है मनोमय कोष वाले की यात्रा विज्ञानमय कोष में होने लगती है और विज्ञानमय कोश का कोई साधक हो और ऐसे महापुरुष की रेंज में आ जाए तो उसके हृदय में आनंद आनंद आने लगता है आनंदमय कोष में उसका मन पहुंच जाता है उसको पता भी नहीं चलता है जैसे हिमालय में बर्फ गिरता है तो उज्जैन ठंडी हवाएं आप महसूस करते ऐसे जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट हुआ है उसकी रेंज में आ गए तो आपके हृदय में भी परमात्मा की शीतलता अनजाने में कुछ न कुछ महसूस में एक सेठ हो गए जिसका नाम था टोपन तो दास तो के तीन चार बेटे थे एक चौथे बेटे की बहू जिस वो कुछ बड़े घर की थी माँ बाप तो गरीब थे लेकिन गरीब बाहर से गरीब थे अंदर से धनवान थे अच्छे संत महापुरुष के पास जाते थे बड़े में बड़ा परमात्मा है उसकी चर्चा होती थी उसके घर में वो बहु बड़े घर की थी अर्थात तो धन संपत्ति से बड़ी नहीं लेकिन सत्संग भजन से बड़े विचार वाले थी तो पंडास सुखी आदमी था धनवान आदमी था तो था पूजा करता था भगवान की दुकान पे जाता था धंधा करता था लेकिन भगवान की पूजा भी करता था बहू को अठारह दिन हो गए तीन बहु में से चार बहु हुई तो काम का बंटवारा हुआ कार्य करने का बड़ी बहू रसोई बनाएगी छोटी बहू यह करेगी फलानी बहू यह करेगी तो इस बहू को जो नई बहू गई, उसके जिम्मे था कि ससराजी सुबह चार बजे पूजा के रूम में जाते हैं फिर माली जब हार दे, दे जाए तो ससरा के रूम में हार छोड़ के आने का ससरा थाली पर चम्मच दो खटखट करे तो समझ लेना कि घी चाहिए तीन खट करे तो माचिस चाहिए चार खट खट करे तो समझ लेना की तो तो उसको बत्ती चाहिए रुई चाहिए इस प्रकार का कोडवर्ग समझ लो पहले के जमाने में स्विच करने वाले बैल नहीं हुए होंगे बैल नहीं बचते होंगे लाइट कनेक्शन तो अभी अभी प्रसिद्ध हुए इतने तो टोपन दास ने खका किया वो छोरी छोड़ के आए उसके पहले माला दे आई इतने में एक आदमी आया बोले सेठ टोपन दास आए उस बहू ने कहा नहीं वो तो चले गए पेढ़ी पर सेठ सोता कि मैं दस बजे के बाद ही निकलता हूँ अभी तो सुबह के साढ़े सात बजे हैं ये कैसी छोरी है झूठ बोल रही है मैं पेढ़ी पर अभी कैसे जाऊँगा हाई मूर्ख हाँ, आए सोरी ही आए हुए इतने में दूसरा आदमी आया की सेठ तो आए बोले आए तो सही पर पहुँखे अकुल है तो सही लेकिन अपनी बहू को अकल दे रहे डांट रहे तो पंडास सोचते की कमाल हो गयी मैंने तो अभी उसको कुछ ही नहीं कहा खैर पूजा करते करते तो पंडास का मन उथल पाथल कर रहा है इतने में करीब नौ बजे होंगे तो पंडास का पूजा तो किए जा रहे हैं लेकिन प्रीति भगवान में नहीं है नियम कर रहे हैं जैसे मजदूर की प्रीति नहीं होती मेहनत में लेकिन पैसे के लिए नियम कर रहा है अपना ड्यूटी कर रहा है कम पांच बजे कम दिन हाथ में चले पोपन दास नियम किए जा रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कुछ का कुछ इतने में तीसरा आदमी आया कि पेपन दास आए हैं बहू ने कहा नहीं वो मोची के पास गए हैं जूता सिलवा रहे हैं कल दो रुपए में जूता सिला के आए आज बच्चों का जूता मुफ्त में सिलाने के लिए कावा दावा कर रहे हैं कि कल अच्छा नहीं से, आज बच्चे का जूता जरा ऐसे ही सिले अब तो टोपन तो दास हैरान हुए कि मेरे को बदनाम कर रही मैं मोची के पास कब गया कहा गया ऐसा वैसा मन चल रहा है अब हलाराम के दस नहीं बज रहे हैं एक घंटा के लिए एक युग हो गया बार बार पूजा करते देखते कि घड़ी मर रही कि उसके कांटा को क्या मुसीबत पड़ी बार बार देख रहे बार बार ऐसे करते करते बड़ी मुश्किल से घड़ी ने दस बजाये तो बाहर निकले बहू को बुलायाच हेडांच हेडांच मीन्स इधर आओ कम हियर बोले कि घने साले भी थी तेरी उम्र कितनी है कितने साल की है वो बहू बोलती है कि मेरी उम्र का तो कोई पार नहीं है, है? तेरी उम्र का कोई पार नहीं कि नहीं मेरी उम्र का तो कोई पार नहीं शरीर की उम्र तो अठारह साल और कुछ दिन हुई है लेकिन मेरी उम्र का तो कोई पार नहीं ऐसे शरीर तो ससरा जी कहीं मिले कई कही चले गए राम जी थे तब भी मैं थी कृष्ण आए तब भी मैं थी और उनके पहले जब सृष्टि नहीं थी तब भी, भी मैं थी और सृष्टि है तभी भी मैं हूँ और सृष्टि का नाश होने के बाद भी मैं रहूंगी मेरी उम्र में कैसे बताऊ ससुरा जी बोले बया छोरी चरी थी जा नहीं, की बहन कल की बहू और तेरी उम्र ससरा जी बेचारे 20 साल के थे तब से पूजा कर रहे 7 साल उम्र हो गई और बहू रानी आधी अट्ठारह दिन हुए घर आए और ऐसी बात बता रही कि ससुरा को तपस्या करनी पड़ेगी ये जरूरी नहीं कि कोई आदमी 50 साल से भजन करता है तो आगे है और कोई आदमी 25 महीने से भजन करता तो पीछे है ऐसा नहीं है मेलगाड़ी में आदमी चार साल चार साल से चला है और महाराज हवाई जहाज में आदमी चार घंटे बैठा है वो दुबई पहुंच जाएगा और चार साल वाला बैलगाड़ी वाला दुबई नहीं पहुंच सकता आप साधन कैसा कर रहे हैं आप